आप सब शांत हो जाए बातें हो रही है नहीं, कुछ बातें हो रही है इतना आवाज लगे कुछ नहीं, भी बोल होता है कृपा <Encina teams> <neighborhood> करके आप लोग सब शांत हो जाए तो देखो सब बहनों को तो वहां भी शांत हो जाना चाहिए वो बेचना चाहती है वो बेच जाए खड़ा रहना चाहती है, लेकिन बीच में खड़ी कैसे रह सकती है तो बेच जाना ही चाहिए सब बेच जाए और सबको तो शांत हो जाना चाहिए <coughs> आप लोगों को हमें पूछना चाहता हूँ तो अपने हाथों को ऊंचा करके आप बता देंगे कि आप लोग तो यहाँ जितने आए हैं वो सब के सब इस मिल के मजदूर भाई बहन हैं क्या अगर है तो आप हाथ करके मुझको बताइए। सब के सब इस मिल के मजदूर भाई बहन हैं। अच्छा अभी रख। अभी अभी जो मजदूर भाई बहन नहीं है वो भी अपने हाथों को ऊंचा करके मुझको बताइए। जो मजदूर नहीं है भाई बहन तो मजदूर नहीं है वो सुनिए बराबर क्योंकि दोनों के हाथ नहीं सके मैंने पहले पूछा अभी देखिए अभी भी कहीं न कहीं से मुझको आवाज़ आती रहती थी और अभी भी बहने आने की चेष्टा कर रखा आवाज इन, आवाज न पहुंचे तो इतने इतनी बड़ी मर्जी कुछ होना है हाँ आवाज नहीं है तो अभी कोशिश करते हैं कुछ हो सकेगा था। ये देखिए मशीन दूसरा जो हम बोला कर दूसरा हम जो लाए बोला कर रहे लेवाया छे लेवाया छे अपने साथ बिजू लेवाया छे एक अगर है लास्ट पकड़ी चाय तो लेवात नहीं पकड़ इतना सब हजार हजार वायर वायर फिल्टर जिए लोगों बीच में पकड़ लू आप अभी अभी आप लोगों को ये आवाज पहुँचती है क्या सबको ये आवाज पहुँचती है पहुंचती आप सुन, है। है। तो है। आप सुन रहे हैं और वहाँ आखिर में जो भाई लोग खड़े हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचती है नहीं पहुँचती है कहिए वो तो कहते पहुंचती है कौन आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं जवाब अच्छा अभी आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिनको आवाज नहीं पहुंचती है वो जो आवाज सुन सकते हैं वो आप लोगों को बताएंगे ऐसा ही तरीका है जब उनके मिनटों जब ये लाउड स्पीकर नहीं था ऐसी जगह 22 के साल में जेल में से छूटा उसके बाद तो लाखों लोगों की तादाद में आवाज को मेरी उस वक्त तो ठीक थी, थी लेकिन ऐसी तो ठीक है कि लाखों को कौन सी थी तो उसमें ये होता तो अभी तो तो अभी ये नहीं हो सकेगा कि जिससे सब लोगों को आवाज पहुंच सके कुछ न कुछ तो ये लाउड काम कर रहा है अभी गया है। अभी मेहरबानी करके सब शांत हो जाइए और जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनिए उसको तो, तो, तो, तो कहा गया था के आज भी प्रार्थना इस जगह पे होने वाली है कल तो प्रार्थना के लिए मैं चला गया था वो वो हरिजन कॉलोनी है उसके नजदीक जो रिफ्यूजी कैंप चलती है वहाँ अभी सब बहनों को बेच जाना चाहिए अगर आई है और नये को आकर यहां भी नहीं करनी चाहिए और जो फेरना नहीं चाहते हैं वो चले जाएं आराम से लेकिन कोई आवाज न करे तो जाने आने में कोई हर्ज नहीं तो कल जब मैं चला गया तो प्रार्थना हुई लेकिन प्रार्थना में तो आखिर का हिस्सा था वो ही हुआ और उसके बाद कुछ नौजवान थे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया थोड़ी तादाद में थे लेकिन थोड़ी तादाद में भी अगर आदमी रहते हैं और वो गोलमाल करना चाहते हैं सभा को नहीं चलने देना चाहते हैं तो वो ख़लल डाल सकते हैं ऐसा मैंने बहुत जगह पे देखा दक्षिण अफ्रीका में तो मैंने यहाँ तक देखा कि एक ही आदमी खड़ा हो गया और उसने वो तो अंग्रेज की सभा थी लेकिन उसने इतना चीखना शुरू कर दिया उसमें किसी ने मारपीट नहीं की लेकिन वो बस ठीक रहे ठीक ठाई रहे तो बच्चे सभा कैसे चल सकती थी तो आखिर में वो सभा नहीं चल सकती तो कल तो कोई एक आदमी की बात नहीं करीब 20-25 होंगे उससे ज़्यादा नहीं होंगे ऐसा मेरा ख्याल है और नौजवान थे मैंने ये भी सुना कि वो वो कैंप में नहीं रहने वाले थे लेकिन उनको बुरा तो लगा हो सकता है कि के कैंप में थे उनको भी बुरा लगे लेकिन उन्होंने तो कोई बताया नहीं मैं जान नहीं पता और वो तो इतनी शांति रखते कि देखिए अभी सब आपस आपस में बात कर रहे हैं तो मैं मेरी बहस भी नहीं कर सकूँगा मेरी वो आदत नहीं है कि सब बोलना चाहें तो पीछे मैं भी बोलूं जब सब सुनना चाहें तो मुझको छोटा है कि चलो मैं मेरी आवाज़ को पहुंचा दूं और मैं कहना चाहता हूं वो कह दूँ अभी ये काम मेरे से होने वाला नहीं है अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मजमा है लेकिन इसका इतना, इतना बड़ा मजमा में इतनी शांति होनी चाहिए कि जिससे सब बात सुन सके इस हालत में मैं तो आगे नहीं बढ़ सकूँ आप शांत पहले हो जाइए उसके बाद मैं आगे जा सकूस मिलू जो कुछ भी करना था